डायनासोर की सवारी शेड हिंदी विदूषक एक दिन डमी म्यूजियम गया म्यूजियम में अंदर क्या क्या है वो देखना चाहता था वहां उसे इंडियंस दिखे उसे भालू दिखे वहा उसे एस्कीमो दिखे उसे वहाँ बंदूकें दिखी उसे वहां तलवारें दिखी, और उसे दिखे डायनासोर डमी को डायनासोर पसंद थे खास उसका भी अपना एक डायनासोर होता मुझे दुख है कि वे असली डायनासोर नहीं है डमी ने कहा डायनासोर के साथ खेलने में मुझे बहुत मजा आएगा मुझे भी तुम्हारे साथ खेलने में बहुत सिर नीचे किया जिससे चलो अब चले डमी ने कहा ट्रैफिक पुलिसमैन उन्हें घूरता रहा उसने कभी भी किसी डायनासोर को लाल बत्ती पर रोकते हुए नहीं देखा था डायनासोर इतना ऊंचा था कि डमी को कपड़े सुखाने वाली डोरियों को ऊपर उठाना पड़ा जरा बाहर देखो डमी ने कहा भो भो एक कुत्ता उनके पीछे दौड़ते हुए कुत्ते तुम भागो हम मोटरकार नहीं है देखो मैं मोटरकार जैसी आवाज भी निकाल सकता हूँ डायनासोर ने कहा यहाँ कितने बड़े बड़े पत्थर है डायनासोर ने कहा यह पत्थर नहीं बिल्डिंग है डमी ने कहा इन बिल्डिंग्स पर चढ़ना मुझे अच्छा लगेगा मुझे उन पर चढ़ने में मजा आएगा डायनासोर ने कहा थोड़ा नीचे झुको डमी ने कहा डायनासोर को बहुत सावधानी बरतनी पड़ी जिससे वो अपनी लंबी पूछ से किसी घर या दुकान को नुकसान नहीं पहुँचाए कुछ लोग बस के इंतजार में खड़े थे बस आई नहीं तब उन लोगों ने डायनासोर की पूछ पर चढ़कर यात्रा की सड़क पार करने वाले मेरी पीठ पर चढ़कर सड़क पार करें डायनासोर ने कहा तुमने इन भारी थैलों को उठाने में मेरी मदद की उसके लिए तुम्हारा बहुत शुक्रिया एक महिला ने कहा डमी और डायनासोर ने पूरे शहर का चक्कर लगाया उसमें उन्हें बड़ा मजा आया लाखों करोड़ों सालों के बाद घंटे दो घंटे मस्ती करने में मुझे बहुत मजा आया डायनासोर ने कहा उन्होंने लोगों को गेंद का खेल खेलते हुए भी देखा पहले बॉल को मारो डमी ने कहा फिर दौड़कर रन लो डायनासोर ने कहा काश हमारे पास एक नाव होती डमी ने कहा अरे हमें नाव की क्या जरूरत मुझे अच्छी तरह तैरना आता है डायनासोर ने कहा फिर आगे हॉर्न बजाती नावें चली और उनके पीछे पीछे डमी और डायनासोर चले अरे यहाँ तो बहुत नरम और हरी घास है डायनासोर ने कहा मैंने बरसों से इतनी अच्छी घास नहीं चखी है जरा रुको डमी ने कहा देखो यहाँ क्या लिखा है घास से दूर रहो फिर दोनों ने घास की बजाय आइसक्रीम खाई चलो आप चिड़ियाघर में जाकर जानवरों को देखते हैं डमी ने कहा चिड़ियाघर में सब लोग डायनासोर को देखने के लिए टूट पड़े कोई भी शेरों को देखने के लिए नहीं रुका कोई भी हाथियों को देखने के लिए नहीं रुका कोई भी बंदरों को देखने के लिए नहीं रुका कोई भी सील्स, जिराफों और गेंदों को देखने के लिए नहीं रुका तुम कृपा कर यहां से जल्दी जाओ तभी लोग जानवरों को देखेंगे चिड़ियाघर के इंचार्ज ने कहा पहले जरा मैं अपने दोस्तों से मिल तो लू डमी ने कहा ठीक है डायनासोर ने कहा देखो रहे मेरे दोस्त डमी ने कहा देखो हमारा डमी डायनासोर की सवारी कर रहा है एक बच्चे ने कहा हो सकता है हमें भी डायनासोर की सवारी मिल जाए क्या हम तुम्हारी पीठ पर सवारी कर सकते हैं बच्चों ने पूछा मुझे बहुत खुशी होगी डायनासोर ने कहा डायनासोर को कसकर पकड़ना डमी ने कहा डायनासोर बिल्डिंग्स के चारों ओर गोल गोल दौड़ा तेज और बहुत तेज दौड़ा यह तो मेरी को राउंड से भी बेहतर है बच्चों ने कहा थोड़ी देर में डायनासोर की सांस फूलने लगी चलो उसे कुछ ट्रिक्स सिखाते हैं बच्चों ने कहा डमी ने डायनासोर को हाथ मिलाना सिखाया क्या तुम अपने पीठ के बल लुढ़क सकते हो बच्चों ने कहा वो तो आसान है डायनासोर ने कहा वो बहुत होशियार है डमी ने डायनासोर को पुचकारते हुए कहा चलो अब छिपा छिपी खेलते हैं बच्चों ने कहा उसे कैसे खेलते हैं डायनासोर ने पूछा हम छिप जाएंगे और फिर तुम हमें ढूँढना डमी ने कहा फिर डायनासोर ने अपनी आँखें बंद कर ली सारे बच्चे छिपने के लिए दौड़े फिर तो डायनासोर ने इधर उधर चारों ओर देखा पर उसे बच्चे कहीं दिखाई नहीं दिए मैं अपनी हार मानता हूं उसने कहा डायनासोर के छिपने का समय था सब बच्चों ने अपनी आंखें बंद की पहले डायनासोर एक घर के पीछे छिपा पर बच्चों ने उसे खोज निकाला फिर एक बड़े साइन बोर्ड के पीछे जाकर छिपा पर बच्चों ने उसे खोज निकाला उसके बाद वो गैस के बड़े टैंक के पीछे जाकर छिपा पर बच्चों ने उसे इस बार भी ढूंढ निकाला ऐसा लगता है जैसे यहां पर मेरे छिपने के लिए कोई जगह ही नहीं है डायनासोर ने रोते हुए कहा चलो अब हम झूठ मूठ का खेल खेलेंगे और डायनासोर को नहीं खोजेंगे डमी ने कहा वो कहाँ छिपा हो सकता है कहाँ छिपा है डायनासोर वो कहाँ गायब हो गया हम तो उसे खोजते खोजते हार गए बच्चों ने कहा मैं यहां हूं डायनासोर ने कहा डायनासोर जीता बच्चों ने कहा हम उसे नहीं ढूंढ पाए उसने हमें अच्छा पागल बनाया डायनासोर की हुर्रे बच्चे चिल्लाए हुर्रे हुर्रे अब काफी देर हो देरी हो गई थी इसलिए बाकी बच्चे अपने अपने घर चले गए सिर्फ डमी और डायनासोर ही बचे चलो अलविदा डमी डायनासोर ने कहा क्या तुम मेरे साथ नहीं रह सकते डमी ने कहा तब हम रोज मस्ती कर सकते हैं नहीं डायनासोर ने कहा मुझे तुम्हारे साथ आज बहुत मजा आया पिछले लाखों करोड़ों सालों से मैंने कभी इतनी मस्ती नहीं की पर अब मुझे म्यूजियम में वापस जाना होगा ठीक है डमी ने कहा चलो अलविदा डमी डायनासोर को तब तक देखता रहा जब तक डायनासोर की पूछ कैब नहीं होगी फिर हो गई फिर डमी अकेले अपने घर की तरफ चला ठीक है डमी ने कहा घर में इतने बड़े पालतू जानवर की जगह भी नहीं है पर आज का दिन बड़ी मस्ती में बीता